भगवान का नाम लखता है का निरीक्षण के लिए और आपने कहा किस जो सांस छोड़ रहा है और खींच रहा है जो शरीर के संचालन करने वाले वायु का संचालन कर रहा है और जो प्रकार ले रहा है उसका नाम आत्मशक्ति किसी ने पूछा गाय क्या है तो बोलो भी चलता है उसको बॉल बोलते हैं घोड़ा क्या है कभी दौड़ता है उसको घोड़ा बोलते हैं तो दौड़ने है, है। तो है। तो की क्रिया से घोड़े की पहचान कराना या चलने की क्रिया से गाय की पहचान कराना ये तो कोई साक्षात अपरोक्ष का लक्षण नहीं हुआ तो इसमें ये है कि हम आंख द्वारा देखते हैं तब तो साक्षात हुआ नहीं तो तो आंख आ गई रोशनी आ गई और यदि मन बुद्धि के द्वारा देखते हैं तब तो भी साक्षात नहीं है तथा मन बुद्धि तो साक्षात है ना बोले हाँ, तो यहां मन बुद्धि अपरोक्षते हैं जैसे कलकत्ता परोक्ष होता है या जैसे स्वर्ग परोक्ष होता है वैसे मन बुद्धि कभी परोक्ष नहीं होते ऐसे कोई तरह की पता नहीं हमको सुख है कि नहीं पता है हमको दुख है कि नहीं पता है हमको राग दोष है कि नहीं तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि तो ये कभी परोक्ष नहीं होते ये तो दिखाई पड़ते हैं परंतु ये भी साथ साथ नहीं होते हैं कभी होते नहीं कभी नहीं होते हैं साक्षात तो अपरोक्ष बुद्धि जो वो है ये प्रत्यक्ष है कभी परोक्ष भी हो जाता है और स्वर्ग जो है वो परोक्ष है और अच्छा और मन बुद्धि जो है ये ना घट के समान प्रत्यक्ष है न स्वर्ग के समान परोक्ष है ये अपरोक्ष है अपरोक्ष माने बिल्कुल सामने जिनमें परोक्षता कभी होती ही नहीं जिनकी अज्ञात सत्ता कभी नहीं होते कोई तो कह तो पता नहीं हमारे मन है कि नहीं पता नहीं हमारे बुद्धि है कि नहीं ऐसे है को को है, तो ऐसे बोलना बोलते कि है ना जैसे कोई बोल से पूछे है कि हमारे मुंह में जीव है कि नहीं करो बाबा जीव न होती तो बोल को कैसे तो जैसे भूलने वाले के लिए जुब्बा अपरोक्ष है जैसे सोचने वाले समझने वाले के लिए बुद्धि अपरोक्ष है देखने वाले के लिए विशेष विशेष वृत्तियाँ अपरोक्ष हैं, हमारा जागरक अपरोक्ष है हमारा स्वप्न अपरोक्ष है हमारी सुशुक्ति भी अपरोक्ष है और ये साधन बाधन करके जो समाधि बनाधि लगाते है ना तो वो भी अपरोक्ष होते है परंतु साक्षात नहीं है साक्षात का अर्थ होता है बड़ा विषक्षण इसका अर्थ है कि भाषमान जो मालूम जो पड़ता है ना भासमान माने मालूम पड़ना मालूम पड़ने वाली चीज को भासमान कहते हैं प्रतीयमान जो दिल सामने को मालूम पड़ती है उसको प्रतीयमान कहते हैं ये शब्द संस्कृत हैं और उनका मतलब तो हमारे जीवन में होना चाहिए ना ढाषना माने मालूम पढ़ना प्रतीक होना माने मालूम पढ़ना तो प्रश्न यह है कि तुमको मालूम करने वाली चीज दो तरह की मालूम करती है कि नहीं एक जाने आने वाली भाषमान का और एक कहीं ना जाने ना आने वाली भाष मानता ये दो चीज तुम्हारे जीवन में है कि नहीं इसी को पकड़ो एक तो अपने स्वार्थ दूसरी चीज है जो भी दूसरी चीज होगी वो कभी आवेगी कभी जाएगी एक परिवर्तनशील भाष मानता एक अपरिवर्तन भाष मानता तो जो परिवर्तनशील भास मानता है बदलने वाली परिवर्तनशील मानी बदलने वाली वो तो विनाश गुनासी भास मानता है गुनासी भास मानता है और जो कभी बदलती नहीं परिवर्तनशील नहीं है वो अविनाश भास मानता वो अविनाश भास मानता अपना स्वरूप है और जो विनाशी भाषमान है वो अपना स्वरूप नहीं है तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी आप तो हमको साक्षात अतरोक्ष ब्रह्म बता तो भाग्यवंश ने कहा कि नष्टारंभ पश्चि है जो दृष्टि का दृष्टा है उसको तुम दृष्टि से नहीं देख सकते जो श्रुति का श्रोता है उसको श्रवण से नहीं सुन सकते, जो मति का मनता है उसको मति से मनन नहीं कर सकते जो विज्ञाति का विज्ञाता है उसको अन्य रूप दृश्य से नहीं जान सकते तो देखो यही तो हम कह रहे हैं यहाँ दृष्टि श्रुति मति और विज्ञाति देखना सुनना और अनुभव करना ये चार बात बताई गए तो ये चारों चीज दूसरे के बारे में एक तरह की होती है और अपने बारे में दूसरे तरह की होती है तो ये दूसरे के बारे में जब हम देखते हैं ये घड़ा है ये कपड़ा है तो ये घड़ा है ये कपड़ा है ये ये मकान है ये है ये मर्द है है औरत मर्द इसको इसको देखने देखने देखने वाला वाला अब देखने वाले दृष्टि से देखना चाहते हो एक बार घट शब्द सुना एक बार पद शब्द सुना दोनों सुना लिया तो क्या आ, दोनों को दो बार सुनने वाला कान उस कान से आप आत्मा को सुनना चाहते हैं क्या चाहते है संबंध तो में एक बार आ, शत्रु आकार बढ़ती हुई और एक बार मित्र आकार बढ़ती हुई वृत्तियाँ दोनों बदलती गई वो तो आर्थ है ना तो क्या आप इसी परमात्मा तो को देखना चाहते है अपने आपका अनुभव किया, आप का किया। <laughs> एक शब्दों ने अपनी डायरी ने सकता था, था कि जब हम उत्तर काशी में थे सम बत्तीस में जब हम उत्तर काशी में थे हमने, तब हमने अपने आत्मा का दर्शन किया मैं <laughs> उसके पहले तुम्हारा आत्मा कहीं घास करने गया था हुँ? या उसको बाद कहीं और चला गया अरे वो तो तुम्हें हो जिसको तुम दर्शन कहते हो उसके पहले भी तुम ही हो, और उसके बाद में भी ही हो और इस समय भी कहीं हो तो बोले पांच मिनट महाराज बिल्कुल स्वरूप भगवान मिनट के लिए अपने स्वरूप में तो बाकी समय में आप कहां रहते हैं तो असल अच्छा में जैसे आदमी देह में रहते ये सोचता है मेरे मुंह को कलकत्ता चला गया था भ्रमण मैं कलकत्ते हम तो अपनी स्त्री के पास चले गए अपने स्त्री के तो मन से जाने को मन में वैसी कल्पना होने को अपना जाना मानते हैं रहते तो वही है कहीं जाते आते नहीं है न कलकत्ता मन में आता है न हम कलकत्ता जाते हैं मन में जो कलकत्ते की कल्पना आती है इस कल्पना को सच्ची मानकर इस मन को सच्चा मानकर कर ये बोलते हैं और समझते हैं कि हम कलकत्ता गए और आए तो ये सब ऐसे महाराज स्वर्ग होता है ऐसे ही होता है ना। तो आत्मा सर्वान्तरा साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ये तुम्हारा आत्मा है चलो तो कोई तो तो तो संस्कार करा रहे महाराज पहले नाम था शांतनु है ना पहले नाम था संतनु और बाद में गुरु जी ने संन्यास का संस्कार कराया तो नाम रख लियानंद तो गिरऐसे महाराज अब तक आज तक तो हमारा नाम जीव था और आज आप संस्कार कर रहे हैं हमारा नाम ब्रह्म रख रहे हैं तो नहीं भाई ऐसी बात है जो मैं पहले था वही मैं बाद में भी हूँ बोला नाम बदलने से मैं नहीं बदल गया बचपन में थोड़ा गोरा गोरा था और बड़ा हुआ तो सहरा हो गया है नदल तो गया पैदा हुआ था तो आठ पाउंड का था अब दूसरे सौ से ज्यादा हूँ तो क्या मैं बदल गया पैदा हुआ था तो गरा सा नारायण और अब बिल्कुल साढ़े तीन हाथ तो उस समय भी था उस समय के हाथ से और अब साढ़े तीन हाथ का हूँ उस हाथ से तो नारायण तो क्या मैं बदल गया उम्र बदलने से या लंबाई चौड़ाई बदलने से या रंग रूप बदलने से या मनोवृत्तियों के बदलने से या स्थितियों के बदलने से या अवस्थाओं के बदलने से या स्वपन और है न जागृत के बदलने से या ध्यान और समाधि के बदलने से विक्षेप और समाधि के बदलने से क्या तुम बदल गए तो ये जो न बदलने वाला आत्मा है ये कहता है बदलने वाली चीजों से एक बार अलग करके और तुम्हें श्रुति बताते शुर्टी अलग करते हैं और अलग करके क्या बताते हैं कि ये तुम्हारा तो ब्रह्म हो। ब्रह्म हो नाम नहीं बदलती है श्रुति का काम नाम बदलना नहीं है अपने स्वरूप के सम्बन्ध में जो भ्रम है उसको दूर करते है अपने स्वरूप के संबंध में ये भ्रम है की मैं इसी शरीर के भीतर कोई एक कतरा हो कोई एक टुकड़ा हूँ कोई एक चिड़िया हूँ है ना तो श्रुति कहती है कि नहीं तुम तो आकाश से भी बड़े हो अनंत हो ब्रह्म हो तुम जो बदलेगा तो दृश्य होगा गढ़ होगा अन्य आर्तम इस अपने आत्मा के जो कुछ होगा मालूम करेगा बदलने वाला वो आर्त है आर्थ मैंने आरती देने वाला है वो हमको आरत बनाने वाला है जिस जिस पर मैंने विश्वास किया महाराज ये हमको जिताएगा हमको हरा दिया जिसके बारे में मैंने सोचा कि कभी नहीं छोड़ेगा उसमें छोड़ दिया मरणांतम जीवितम वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग बार बार आया है सर्व क्षयांता कितनी भी ढेर इकट्ठी करो वो क्षीण हो जाएगी नष्ट हो जाएगी समझ गया कितने ऊंचे चाहे वहां से गिरना पड़ेगा कितना भी इकट्ठा करो वो क्षय होगा और कितना भी ऊंचे चाहे यहाँ से गिरना पड़ेगा और किसी से कितना भी अपने तरफी से बांधो असल में ढूंढना पड़ेगा संजोगा रित्र होगा मरणांकन भी जो ज़िंदा है तो मरेगा ये ये अन्य दूसरे के संबंध में यही नियम है इसलिए एक अपना आप आज है तो यही बिल्कुल तो यही बिल्कुल सच्चा है अपना आप आके सिवाय है ना किसी को दूसरा दूसरा देखना और उसको सच्चा मानना तो ये बात नहीं हो सकती है, है ना कहीं न कहीं दूसरा दूसरे से छल करेगा।, करेगा कहीं न कहीं दूसरा दूसरे से कपट करेगा कहीं न कहीं दूसरा दूसरे से अपने को तो छिपावेगा हम अपने सामने स्वयं जितने निराधरण होते है हैं इतना दूसरे के सामने निराधरण नहीं हो सकते ये ये जो है तो ये समय का ये यही सृष्टि का सत्य है यही सृष्टि का सत्य तो मेरा सुन करके चाक हुए हैं तब वो तो सत्य गए नारायण उन्होंने कहा कि बस ठीक है ये तो बात बहुत पत्ती हो गई अपना आप ही ब्रह्म है ब्रह्म माने आप ये बात ध्यान में ब्रह्म माने विनाश अविनाश से अछूता ब्रह्म माने लंबाई चौड़ाई और उसके अभाव से भी अछूता ब्रह्म माने दूसरी चीज और उसके अभाव से भी अछूता है ब्रह्म माने जिसमें कोई किसम किस्म का फला नहीं पैदा होता है याद नहीं किया पास ये जो सोचते हैं कि तब ब्रह्म वे गलत सोचते हैं जो सोचते हैं वो ब्रह्म का वो भी गलत सोचते हैं तब जो सोचते हैं वहां ब्रह्म का कभी भी गलत सोचते हैं जो मुक्त कैसा होता है तो ऐसा ही होता है बस ऐसा ही होता है सहज स्थिति क्या, तो क्या हो तो कहा महाराज क्या होगा तो सहज स्थिति हो जाएगी तो जो कुछ होने पर होगा वो तो, तो सहज होगा ही नहीं hmm. जो है वही सहज है जो है वही सहज है hmm. जो बनाओगे वो सहज नहीं है अब तो कौशी पति पुत्र कैशी पति वो पुत्र के पढ़ तो रहे नहीं है खड़े बोलो कि जागे बल्कि आप हमको साक्षात अतरिक्ष ब्रह्म का एक उपयोग कीजिए जगेर साक्षात अतरक्षा ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतरा त्यामा सर्वांतरा कहोल ने क्या पूछा महाराज कहोल ने ये पूछा ये कहोला ब्रह्मा इस पर बोलते है कहे उतेशा कि हमको साक्षात अप्रेक्ष ब्रह्म माने जिससे अनुभव में किसी बुद्धि दृष्टि की जरूरत न पड़े एक और जो कभी परोक्ष न हो और वे अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय हो बोले तो इतने पर भी जब अपने से अलग होगा तो जड़ बजाएगा जाएगा तो फिर अपना स्वरूप भी होगा अपना स्वरूप बिना कोई चेतन नहीं हो सकता हो हमारे बिना ईश्वर बेहोश हो जाएगा हमारे बिना दुनिया मर जाएगी हमारे बिना सब देवता जाने जितने हैं सब के साथ, साथ जड़ है जड़ हम अपनी चेतना से उनको चेतन करते हैं हम अपनी सत्ता से उनको सत्तावान बनाते हैं हम अपने सुख उनके भीतर भर भर के उनको सुखी बनाते हैं ये है अपना आता यही सबकी आत्मा है एक सब की यही है यहां तक कि पशु पक्षी की आत्मा भी यही है वृक्षलता की आत्मा भी यही है <attempted> <mutantifice> <literature> अरे कर्ण कण जो होता है ना सबकी आत्मा यही है ना कहीं अंतकरण जाग गया है कहीं नहीं जगह है पर आत्मा तो बिल्कुल एक सही है बोले तो कर्म हम राम जरा उसको साफ साफ बताओ ना ये लोग तो अच्छा दोस्त है कथम है जाग दिया इत सर्दान्तरो अस्माया पिता से शोकन मेहम जरा नृत्यम अत्यु एक बल तम आत्मानंद विरा ब्राह्मण कुत्रैषण विषणायाच लोकथा अथ भिक्षाचर्जी चरंती कुत्रैषण साइषण ज्याईणा सा लोकोतेष में ब्राह्मण कांडी बान ठा बेच कांड अथ नमु अमनी चमूच निर्वद अथ ब्राह्मण सब्राह्मण जी सन उद्देश अत अन्या कहो वह कवशी ते उतर राय बोले दोस्तों भाई ये आत्मा ऐसी चीज है आत्मा मैं सुम्भ आत्मा माने स्वयं आत्मा माने सुख आत्मा आपका ऐसा है उसका अभिप्राय है वो तो जब शरीर भूख और प्यास से तरह का होता है तो उसी को मालूम कर कार्य भूखा है ना प्यासा है उसको में भूख है ना प्यास ऐसा धर्मन आता है कि तो देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण इस छंत्र के उपनिषद में यह धर्मन संग आया न आए है नंदन भगवान श्री कृष्ण ये शब्द है देवती नंदन देवती पुत्र आय कृष्ण आय देवकी नंदन श्री कृष्ण आंदिर घोर विची की शरण गए और उन्होंने एक ऐसी विद्या बताई जिससे उन्होंने अपने आप को ऐसा जाना मुझे प्यास नहीं है और मुझे धोख नहीं है अति का उन्होंने जाना कि तो मेरी मौत नहीं है मैं कृष्ण ने अपने को नहीं जाना राम रामचंद्र को वशिष्ठ ने उपदेश किया देवदास प्रामाणिक ग्रंथ है अप्रमाण है बना राम तो स्वयं भगवान है उनको उपदेश करेंगे जो स्वयं भगवान है तब भी लीला से विद्यासु बन जाते हैं कि तो जिज्ञासु कैसे होना चाहिए और वशिष्ठ भी ये जिज्ञासु का अभिनय करते हैं और वशिष्ठ भी गुरु का अभिनय करते हैं दोनों अभिनेता है बोले तो ठीक तो है तो जैसे राम वशिष्ठ हैं ऐसे कृष्ण और ये घोर पांगी हैं तो उन्हें है। तो आत्मा का स्वरूप कहीं बताया तो आत्मज्ञान का अर्थ यह है प्यास मत का प्यास मान आसमानी ये प्यास नहीं जो बिलास में लेकर पानी पीते हैं है अपने अतिरिक्त कुछ मालूम कर रहा है उसकी तृष्णा कृष्णा का संस्कृति में कृष्णा शब्द जो है ना तृषा तृषा तो आप लोग बोलते हैं तिरफा लगी है देखते हैं कि नहीं तिरफा है तृषा है कृष्णा है ये ही पिता का है कासा माए दुनिया में दुनिया में कुछ भी चाहना इच्छा चाहना मिट गई है कृष्णा मिट गई कृष्णा बहुत बुट गति है क्योंकि आपको बाहर की चीज चाहिए और बाहर की चीज दूसरी चीज सतने की चीज आपके मिलती बनी है उसको तरह अरकार बोलते हैं कि जैसे तेज हरण रेगिस्तान में यहाँ पानी यहाँ पानी यहाँ पानी समझ करके बह रहे और कहीं पानी न मिले छत छटा की मर्द तो ऐसी स्थिति है तो यह ये विद्युत आप अपनी ऐसी आत्मा के स्पर्श का ज्ञान कराती है जहाँ असमाया और पिताचार असमाया माना शुभ भूख और पितात्रा मानी प्याज ये दोनों जिससे ही छूते हैं शोक मोर जरा और मृत्यु तो भूख प्याज शोक माने क्या होता है कोई तो बुरा काम करने हो जाए तो उसके लिए भी शोक होता है और कोई तो अच्छा काम होगा तब भी शोक होता है पहले लोग कहते हैं हाई हाय पहले मैंने गलती किया था ऐसे बोलते हैं अब हम कुछ नहीं कर पाते बोलते पहले हमारे घर में ये संपत्ति थी हाँ हम क्य बोलते है पहले हम ऐसे सुंदर थे अब पहले की सुंदरता अब शीत बैठी है नीटी वृद्ध वृद्ध माता वो सोती है महाराज आपने हमको जवानी नहीं देखा ये क्या ये बहुत छाती घूमती है इधर उधर करती ये समझती है की मेरे तरीका कोई नहीं है है ना हमारी भी जवानी थी अगर आपने देखा होता तो ये बही आपको कुछ मालूम तो नहीं करते ये बोरे सामने कर है ना आज हमारा तिरस्कार करती है ना ऐसा मान लो ऐसा कोई ना करता यही मान है ना मान लेते ऐसे कोई नहीं बोलेगा है ना कोई बोलेगा नहीं तो तो लेकिन अपने तो मन में जरूर सोचेगा घटनाएं तो सारी मामले में घटती है जबान में थोड़े घटते हैं है ना घटनाएं सब हाथ काम में नहीं घटती सब जबान में नहीं घटती घटनाएं तो सारी की सारे मन में घटते है। तो हैं, फ्यारी फ्यारी में हैं। तो आप सोचो आपको तो शोक है कि नहीं जो अच्छाई थी और बीत गई उसके लिए आप रोते हैं जो आपके जीवन में बुराई आई और हो गई आप रोते हैं कि भाई रेस हमने ऐसा क्यों किया तो दोनों से छूटना चाहिए ना केवल बुराई से बल्कि अच्छाई से भी छूटना जरूरी है देखो कहीं मे मे तो ऐसा ये मेरा ये मेरा ये मेरा कितना दुख है गुमाता सिर तक सवार है ना? मृत्यु है तो जो अपने आत्मा को जान लेता है वो जानता है कि तो मैं मरता नहीं मैं जिदा नहीं होता है तो ना किसी से बनी क्रम प्रम आया कौन तो है देखो तो पैदा करने वाली माँ छोट गई बाप मर गए न भाई मर गया जानती हुई पत्नी छोट गई पैदा के हुए बच्चे छोटे बनाया हुआ धन छूट हुआ बनाया हुआ मकान छूट हुआ अपने वो काले काले बाल छूट गए अपने वो बढ़िया बढ़िया दांत छूट गए छूटते तो जा रहा है ना, वो सारा नक्ति छूट गई जो क्या अभिमान करोगे हमने ऐसे विद्वान देखे है वह जो गुहा में पागल हो गए थे ऐसे देख रहे क्या स्मरण शक्ति काम करेगी एक शब्द तो तो से नाम देना ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग जान करें उनसे जिनका धर्म क्षेत्रों से और के अंत तक धिरा मथुर महुआ तक ये चीज सब आगे से बोले पीछे से बोले श्लोक आगे पीछे से बोल किस नंबर का कौन है कहाँ कौन सा शब्द है चितनीदार कौन का शब्द सब याद का है ये हमारा देखा हुआ परंतु जब बुद्ध हुए ना तो जब तेज श्लोक ढोलने लगते थे तो भूल जाते थे स्मृति से आपका कल्याण होगा आप सोचते हैं स्मरण से स्मरण से आपका कल्याण होगा अगर याद रखने की जिम्मेवारी अपने ऊपर रखेंगे हमने एक हथौड़ा लग के बुद्धि का नाच लेता है नाते में स्मृति का नाच देखा है और एक चीटी में समाधि तोड़ दिए देखा है है ना क्या करोगे ये व्यक्तित्व जो है ये कहाँ तक ले जा करके सुखी हो जाएंगे तो असल में संपूर्ण व्यक्तियों का एक जो आश्रय है आत्मा सर का जो प्रकाशक है आत्मा सारे देश में जो है एक आत्मा सारे काल में जो है एक आत्मा जिसमें देश नहीं है जिसमें काल नहीं है जिसमें बच्चे नहीं है लेकिन जिसमें सब भाग रहा है होगा ना ये सब सोच मोर जरा मृत्यु क्या? भूत प्यास है? आ, इसी से जब आत्मा का ज्ञान होता है तो पित्रिषणा दुपैषणा तो और लोकषणा ये छूट तो जाते हैं पित्रिषणा और स्त्रीषणा ये संग <kologian> फल की इच्छा साधन की इच्छा है और साधन की इच्छा फल की इच्छा है ये बड़ी मजेदार बात है इसे कोई दुनियादार नहीं जानता है तो इतना क्यों खट रहे हो तो महाराज खटेंगे तभी, तभी तो कुछ मिलेगा ना अरे भाई मिले मिले मिले ऐसी इच्छा काहे से है तो महाराज इसके लिए कुछ करने का है ये तो तो तो साध तो... आग... और साधन और प्राप्त की प्राप्ति के लिए ही सारी की सारी मजदूरी है ये श्रम क्यों तो ये मजदूरी क्योंकि उल्टी लग सकते हैं भगवान ने जैसे पैदा किया है ना क्या फिर ऊपर काम नीचे तो क्या करते हैं तो बोले तो नहीं ठीक नहीं ऐसे नहीं हम जैसे बनाया भगवान ने ऐसा पसंद नहीं क्या करेंगे काम कहा ऊपर करेंगे और फिर नीचे करेंगे तो अभी महाराज माँ के पेटो में रहने लायक हो तुम बाहर रहने लायक हो माँ के पेट में रहोगे तो इतने फिर नीचे क्या नीचे रहेंगे माना वो तो बच्चा है ना अज्ञान अवोध अवोध बच्चा है सांस ही देना बंद कर देंगे अरे मेरे वे बंद करते हो परन्तु चलती रहती है तुम तो मालूम नहीं है आपको मान लो कोई सौदे की सांस चलती है पेड़ सौदे में साथ होती है सांस होती है पत्थर में बोला डरते हैं डरते हैं जो चीज बढ़ती बढ़ती है उसमें साथ होती है ठीक है अब बोलो तो असल में जितना शाद साधन भाग है हमको ये पाना है और हमको ये करना है ये अपने स्वरूप की पूर्णता के अज्ञान हुए हैं से है तो बात बहुत का काम तो नहीं है और आप लोग वेदांत सुनते हुए तो क्या करें मजबूरी सदैव होता है है वेदांत माने किस्सा कहानी गजल कविता शे गदार बोली प्रवृत्ति संगीत है न अक मंदी इसका नाम वेदांत नहीं होता है हम लोगों से वेदांत द का अंतिम भाग उपनिषद जैसे जैसे यहां से जाना है ना तो पूछेगा भाई देश देश की अंतिम सीमा क्या है बोले तुम्हारी है, तो है? है ऐसे तो देश की, की अंतिम सीमा क्या है बोले हिमालय है ऐसे ज्ञान की वेद की अंतिम सीमा क्या है उसका ज्ञान का नाश नहीं होता ज्ञान का अंत नहीं होता दृष्टि उनका मैं ज्ञान की सीमा मैं ज्ञान का अंक बताता हूँ अंतिम ज्ञान है जो साधन साध है अपने स्वरूप के अज्ञान से है एक दिन मैंने कहा महाराज मेरे धन ये बात आई ये बात आई ये बात आई <coughs> वो करगट तो बदलता है तुम्हारा तो बोलो दो मुझे माँ है उठता है क्या समझ में आया नहीं महाराज समझ में नहीं आया मेरे समझ में वो चोर है चोरी करता है अरे ना तुम तो पुखान वो तो जुआरे हो जुआ जुणा कर खेलता रहें तो उसके लिए जब वो जुआ खेलता है तब तुम दुखी क्यों नहीं होते और वो जब चोरी करता है तब तुम दुखी क्यों नहीं होते वो क्रम नहीं क्रम और उससे हमारा क्या रिश्ता तो वो लोग देर से अलग होने का अर्थ होता है राहुल जैसे तुमके वो मच्छर में मेरा नहीं मालूम करता है जैसे वो दीवार में मेरा नहीं मालूम करता है जैसे वो शेर में मेरा नहीं मालूम करता है वैसे वो सारे तीन हाथ की ची चिड़िया और उसके भीतर रखा हुआ मसाला समूचा का समूचा है न उसमे बुद्धि उसमें मान उसमें करता उसमें भोगता उसमें जीव उसमें पुनर्गान उसमें नरक उसमें स्वर्ग ये इसी में जो मसाला भर भरते है ना डाल डाल के इसमें, जो डालते हिंस छोंक लगा लगा के जो सुगंध भरी हुई है इस के भीतर, इसमें जब तक मैं रहेगा तब तक इसकी फिकर होगी है निकर तो तो बिसन तो नहीं है जिसको फिकर हो रही है इस साधन साधांत मानी साधन नहीं और वेदांत मानी साधन से पैदा होने वाला फल नहीं वेदांत मानी जीव के प्यों को जान लेना और उससे अज्ञान के कारण होने वाला जितने अवर्थ है उसर्थों का बुक जाना अज्ञान मान तो ए, ना जानना। जान जान तो जानना अग्न मैंने समझिया माने बहुत बोले देखो ये जो चाहना है पुत्रा पुत्रा में तखनी भी आ गई क्योंकि पुत्र फल है और कखनी का भी है या पुत्रा सारे दारक्षणा पुत्र की चाही सदा तो जैसे जैसे कोई आ जाएगा उसका ब्याह नहीं रहा है तो ये नहीं कहेगा की महाराज हमारा स्त्री से सहवाद करने का मन है ये कभी नहीं बोलेगा ये क्या बोलेगा तो हमारा बंश चले है ना हमारा बंश चले इसलिए हम ब्याह करना चाहते हैं।, तो हैं तो इससे चाहिए तो पत्नी परंत कहेगा कि हम वंश चलाना चाहते हैं तो पुत्रा में दार है और दार में पुत्र है नारायण अब उसी के साथ जो परीक्षण है धन नहीं होगा तो पत्नी को संतुष्ट कैसे करोगे धन नहीं होगा तो बच्चे का पालन पोषण कैसे करोगे धन नहीं होगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे धन नहीं होगा तो अपने को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ कैसे रखोगे तो धन चाहिए इसके लिए तो असल मेंषणा ओषणा जो है वो सब एक है ऊषणा मानी इच्छा चाहना वासना जो चित प्रणा है वही दुष्णा है जो दुपना है वही लोकना है लोकल मानी उसको कीर्ति आदि की इच्छा और सरलोक में स्वर्ग की दर्शन की गोद की इच्छा ये भी धन से ही साध है।, है धन से यज्ञ होगा तब स्वर्ग मिलेगा धन से क्रिया योग होगा भगवान की उपायना होगी वो महाराज जैसे तिरकट बाला जी होती है धन से तो होती है ना जैसे जबरीनाथ में होती है तो धन से एक तो होती है ना तो गुप्त साध क्रिया जीव है, है। जिससे लोक लेग लोकांतर की प्राप्ति होती है वो भी गुप्त साध भी है जब अपने शरीर ऐसी ज्ञान लेते हैं तो लेक पर लेक देने इच्छा नहीं रहती है धन और धन ऐसी मिलने वाली चीज की इच्छा नहीं होती है स्त्री और स्त्री से मिलने वाले पुत्र की इच्छा नहीं होती है और पुत्रादि की सहायता से जो पालन पोषण होता है उसकी इच्छा नहीं होती है मेरा जिस समय मनुष्य देर में रात से होता तो चलता है ये अनुभव संसारी लोगों को बिल्कुल नहीं होता वो हम लोगों की अपनी चीज है यह संन्यास का धर्म है तो भिक्षा चर्जन करती है ना तो दोनों दो हाथ दो दो उठा चलते हैं दोनों दो हाथ दो उठाना दो दो ना तो, अब हमको दो दो हाथ से भी श्राम दे दिया छुट्टी दे दिया ये कैसे करोगे दोनों दो हाथ उठा चलते हैं मगर आधी रात को जहां कोई अपना नहीं नहीं नी कर और वहाँ जाके भोजन देने वाला मिलता है जो हाथ खा सिखा है, हैं भोजन देने वाला मिलता है कपड़ा देने वाला मिलता है तो अपना तो काम पुरुष है तो अरत के बिना काम नहीं चलता है तो हम अरत तो है तो मरद के बिना काम नहीं चलता है हम दांत हैं तो बेटे बिना काम चलता है और बेटे तो बात के बिना काम नहीं चलता है असल में ये साधन और फल भरेंगे ये करेंगे तो ये मिलेगा ऐसे होंगे तो ये होगा ये अपनी दिमाग में ये बात बैठी हुई है तो ये निकल जाती है अपने शरीर का जान से। तो तो होने से इसलिए जो कि ब्राह्मण को प्राप्त होना चाहिए पांडित मान्य जानकारी निर्विध पंड पांडित्य प्राप्त करे पांडित मान्य आत्मा का श्रवण करके की ब्रह्म धनी भांति दृढ़ कर लो फिर वेद शास्त्र पुराण कहने की कोई जरूरत नहीं इसका जो निचोड़ है उसका जो सार है निषाद्यतन मृत्यु प्रमुख नान अध्यायाधुन श्रद्धां के छोड़ दो छोड़ताय न पढ़ने की जरूरत न पढ़ने की जरूरत न पृथ्वी का कोई ध्वन की जरूरत मैं आपने में बीमार नहीं हूँ जी ये बुद्धियों से जो निश्चय हुआ है मेरा क्या फैसला हुआ का ये फैसला हुआ बिल्कुल सक्का है न तो अब जज साहब ने तब ही उन्हें क्या लिखा है है ना याद रखने की कोई जरूरत है फैसला तो हमारे पक्ष में हो गया है हमको कब्जा मिल गया है हमको कब्जा मिल गया तो आपने सुना होगा ना हिमालय में एक जाति है जा उसमें ये नियम था कि जो पंचायत से पहले पांच सौ रूपया दे लेगा उसका बहुत होगा अब लड़का था ना तो चला गया दूसरी जगह दूसरी गया यहाँ एक लड़की से हो गई बयान हो गया और बच्चे हो गए एक दो तीन अभी लौट आया महाराज तो Intent? लोगों ने कहा कि भाई उसके तो बच्चे हो गए अब सरपंच जी बोले कि उसका तो ब्याह ही नहीं हुआ है तो बच्चे कहाँ पे हो गए क्योंकि रजिस्टर में ब्याह नहीं था उसने कहा कि बस पांच सौ रूपया जमा करो नहीं तो तुम्हारा ब्याह नहीं होगा अरे बोले बाबा मत खोने गए है न हम तो रजिस्टर की गफी नहीं है हमारे घर में अवर रोज बना खिलाती है और हमारे दो तीन बच्चे हैं हमारी गेड में खेलते हैं अब तुम्हारे रजिस्टर में हो कि नहीं हो आया घाट बठिया आया बार बार रात तो क्यों तो खोले तो अल्प जो मिलना था सो हमको मिल गया इसलिए पांडव के निर्विध्य अभी शास्त्रा विचार्जित पुराना सारे शास्त्रों का अध्ययन करके विचार करके इस नतीजे पर पहुंचे कि ये आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है ये आत्म चैतन्य ये जो चेतन आत्मा है ये अद्वितीय ब्राह्म है इसके सिल नहीं नदार नदूसर ना नाम न बीतार कहीं नहीं न पहले न पीछे कहीं नहीं नई ना ना ना ना ना नहीं की कोई जरूरत नहीं है जब से पूरा प्राप्त हो जाए तब बाल बाल्युष खाते हो बाल में बचपन नहीं है सो अब देखो बोले आपको आकर के किसी ने गाली दी, पी समझे गाली दी उस तो गाली का मुकाबला करने का आपके पास क्या दल है जरा ध्यान रखो आपके पास क्या दल है तो गाली के बदले में गाली देंगे ये दल है गलत तो तो अच्छा एक आद ख मारेंगे कही नहीं छा तो उसके बड़े से जाकर शिकायत करेंगे तो देखो उसने हमको तो गाली दी है फिर उसमें रिपोर्ट करेंगे कोई भी बल नहीं है सोच लिया कि का तो इसमें गाली दी कि तो नरक में खुद ही जाएगा या दुख जाएगा तो ये भी बल नहीं।, तो नहीं है ये बल नहीं है पर भाई ईश्वर तो देख रहा है ना इसको गाली देने का मजाक उठाया जाए तो ये भी दल नहीं है तो गाली निष्ठा को क्या अर्थ है उसका ये अर्थ है कि मेरे स्वरूप में ये गाली देने वाला और ये गाली और गाली के साथ मेरा संबंध ये तीनों वस्तु हमारे स्वरूप में मिथ्या है तो अपने स्वरूप का जो ज्ञान बल है ना ज्ञान बल ये मैंने आपको है ना नक्षेप में सुना लिया ये जो अपने स्वरूप के ज्ञान का बल है इसी जल से आप गाली का मुकाबला कीजिए है ना? गाली के बदले गाली से नहीं चपट मार के नहीं पुलिस में शिकायत करके नहीं उसके बड़े बूढ़ों से कहे के नहीं उसको नरक स्वर्ग मिलेगा ये सोच के नहीं ईश्वर नाराज होगा ये सोच के नहीं है ना? न गाली का अस्तित्व है ना मेरे कान का अस्तित्व है न मेरी बुद्धि का अस्तित्व है और न मेरे दुश्मन का अस्तित्व है न गाली का भाता है गाली का भोकता है गाली का दशुस्व है ये देभ है इस बेब के दल से इसी का नाम है इसी का नाम है दाल अच्छा देखो मान लो तो दल की हो गई अच्छा चींची मर गई चींची मर गई बोलने लगे हाय हाय हम चीटी मर गई अच्छा तो चींची मरने तो का आप क्या करते हैं तो देखो चलो एक हजार चींचियों को शक्कर खिलावेंगे तो एक चीटी मारने का जो साथ है वो मच जाएगा है ना एक तब बोले नहीं भाई चीटी मारी तो चलो गंगा नहा चीटी मारने का साथ मच जाएगा नहीं है ना बोले भाई जहां जहां चीटी होगी वहां जहां हम जाएंगे नहीं बोले तो तो भाई चीटी चीटी तो मारने से तो, तो में जाकर उस साथ का फल भोगेंगे तब तो शुद्ध होंगे तो नहीं अच्छा ईश्वर का स्मरण करेंगे आप मदद करोगा तो अच्छा समाधि लगाने लगता है आप मदद करेगा तो नहीं यहाँ से मेरे स्वरूप में न चिंती है भला न चिंती है ना उसका मरना है ना मेरा मरना है ये जो अपना अद्वितीयात्म बोध का बल है इस बल से प्राय चित्व के बल से जीवन को नहीं बतीत करना ईश्वर के बल से जीवन को व्यतीत नहीं करना समाधि के बल से जीवन को व्यतीत नहीं करना सब कुछ देखते हुए सब कुछ होते हुए के बीच में रहते हुए केवल ज्ञान के बल से ही उसकी प्रती की मात्रता को असदभाव को देखना उसका नाम बाहर है कई लोग तो ऐसे जिन्होंने शायद सोचना होगा कि बाल्य माने बचपना होता है तुम कंडकाई छोड़कर बचपने की तरह रहना नहीं बच्चे की तरह रहना इसका मतलब नहीं है आ, इसमें ना तो है का चित्व है है ना न देवता है नाधि है नो नहीं कर लेक का कोई हाल नहीं ज्ञान की दृष्टि से ये नहीं है बाल पुष्टा तो बाल चो कांग अच्छा नहीं जो होती हुई वस्ती के लिए ज्ञान बल का प्रयोग करना पड़ता था तो पहले ज्ञान के द्वारा विद्या को निवृत्त किया अब तो जीवन निर्वाह के लिए ज्ञान नहीं ज्ञान बल बोलो तो नहीं छोड़ो इस बल के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है जो होता है सोने वो ज्ञान के द्वारा उसके वाधिपत्व तो का दर्शन भी अपेक्षित नहीं है ये नहीं होकर सोचने की जरूरत इस कार्य हुआ कि तो मैं अद्वितीय ब्रह्म जी ये सोच करके भी दुनिया के व्यवहार को काटने की जरूरत है जाओ तो नहीं तो होकर बैठने में भी मुनी होकर बैठने तो में भी कोई बोझना है मेरे मंगन चमन चौनन चाह अ थे थे थे थे तो इस शरीर को तो लेकर के फिक्र करना है तो हो कि भाई स्व ब्राह्मण से नुस्तार कैसा आचरण करे सब मालूम चढ़ा जाती है ब्रह्म ज्ञान है कौन चरण है कौन आचरण है बोले जो निस्यात तुम उद्देशित होगा चाहे जिस किसी आचरण से साथ हो रहे वो हो जाते रहे सी उसके लिए पंडिताई और मूर्खता है ना ज्ञान की दृष्टि से बाघित है उसके लिए ज्ञान की वृत्ति और निवृत्ति तो ऐसा कोई अर्थ नहीं है उसके लिए नये नयू न कोई अर्थ नहीं है ये जैसे है ऐसे ही सीख है जो नही है जो जैसे है वैसे वही है अत्य और कम यद ये दृष्टि ये ज्ञान अपने ही स्वरूप है न भ्रांति की निवृत्ति ऐसी विद्या की निवृत्ति ऐसी उपलक्षित अपने शरीर का ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो चाहे समाधि में रहो ठीक होगी चाहे, चाहे वैकुंठ में रहो यहाँ तो से जुड़ोगे चाहे स्वर्ग में रहो यहाँ दुःख पाए गए अतय नद और कम इसके सिवा जो कुछ है सो शुभ दुःख है तेह कहे नुषित करके बाद कवि श्रीपति बंश का ये जो पहल था महाराण हो गया उपराम हो गया बस बस अब इसके आगे उनको की जरूरत नहीं है और महाराज दूसरे सब जमाए और ये बोले की तो हम के अंतर्गामी का वर्णन करो जी ये अंतर्गामी करेंगे माना सत्य पदार्थ को गहरा तथ की एकता करो ये वर्णन करने के तो लिए आगे का प्रश्न है और आप ऐसी कल्पना